का इतिहास को देखने का अपना एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण होता है और इसी तरह से हमारे यहाँ के तमाम सांस्कृतिक जनजीवन को देखा जाना चाहिए और इस तरह से चीजों को हम छोटा न करें कि महाभारत में ये आया है और वो यहाँ भी है और ये यहां नहीं है तो यहाँ दोष हो गया है या ये यहाँ से इसमें अतिरंजना आ गई है या कुछ दूसरे पात्र हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वेद व्यास ने बहुत सारी कथाओं का अपने अनुभव के आधार पर जिन कथाओं से उनका परिचय हुआ उन कथाओं को संपादित करके संकलित करके संपादित करके और रखा एक कोई दूसरा ऐसा महा पंडित हो सकता है जो बहुत सारी जो कथाएं इस तरह की बाहर रह गई हैं उसको वो अपने दृष्टिकोण से अपने अनुभव से संपादित करके संकलित कर सकता है तो ये इतिहास को हम इतना जो बहुत महत्व तो दे रहे हैं उसमें कहीं कहीं हमारी दृष्टि शायद ये है कि हम प्रामाणिकता उसके उन घटनाओं के घटने की वास्तविकता या प्रमाणिकता को ज्यादा महत्व दे रहे हैं और मैं समझता हूँ ये कोई बहुत आवश्यक बात नहीं है कि हम उनको इस तरह से प्रमाणिक माने या वो प्रमाणिक सिद्ध करें दूसरी बात यह है कि जो साहित्य और जो संगीत जो राग रागरागि हमारे पूरे देश में फैली हुई है जिनकी सुरक्षा उन जातियों ने की है जो प्राचीन काल से या मध्य काल से उनको सुरक्षित रख के और अब तक बचाए हुए हैं ये क्यों बची रहे वो क्यों गाते रहे ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मनोरंजन का साधन कभी नहीं थी ये लोगों को संस्कारित करने के लिए जो हाट है जो चारण है जो गाथा गायक है वो एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक दायित्व तो उसका निर्वाह करते रहे और वो जाकर के अपने जजमानों को अपनी जनता को अपने श्रोताओं को संस्कारित करने के लिए ये सारी गाथाएं ये सारे भजन ये सारे जो स्वरूप हैं, उनको सुनाते रहे हैं आज हमारा जो भारतीय समाज है विशेष रूप से जो ग्रामीण समाज है आप ये देखिए कि इन गाथाओं की वजह से स्कूल खत्म हो गए थे मदरसे नहीं थे पोथियां नहीं थी पढ़ने के साधन नहीं थे फिर भी वो सांस्कृतिक रूप से विचलित नहीं हुए किस चीज ने उनको बचाया तो ये जो हमारी धरोहर है सांस्कृतिक धरोहर है इसी ने उनको बचाया इसी ने उनको संस्कारित किया इसी ने उनके मॉरल उनके ए, ए, ए, एथिक्स को जीवित रखा और हम जिसको पढ़ा लिखा कहते हैं या जिसको सभ्य कहते हैं और इन जातियों को इन गायकों को जिनको हम अपड़ कहते हैं गंवार कहते हैं दरअसल वो इसलिए कहते हैं कि ये भ्रम जैसा कि मुकुंद भाई ने कहा कि हम स्कूल कॉलेज के अक्षर ज्ञान वाले को समझते हैं कि वो पढ़ा लिखा है वो आ, उसके अलावा जितने लोग हैं वो गंवार हैं, अपड़ हैं, लेकिन अपड़ होना असंस्कृत हो, होना नहीं है और पढ़ लेना सुसंस्कृत हो जाना नहीं है कोई आदमी पढ़ गया है तो वो नूर खां की तरह से गा सकेगा ये बिल्कुल जरूरी नहीं है और नूर खां की तरह गाने के लिए उसको नूर खां की तरह रियाज करना पड़ेगा तपस्या करनी पड़ेगी तो ये हमारी पूंजी है इसके पीछे हमारी हजारों वर्षों की साधना है और जिसको हम लोग कहकर के ये समझते हैं कि ये कुछ ऐसे लोगों के पास है जो कि कम महत्वपूर्ण है जो शास्त्रीय है जो एलिट की चीज है वो कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है दरअसल ये संस्कार और ये दृष्टि हमको पश्चिम के विद्वानों और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने दी है उनने हमें बहुत कुछ अच्छे भी, अच्छी भी चीजें दी लेकिन इतनी भ्रांतियां दी है हमारे यहाँ का अपना सौंदर्य शास्त्र है हमको भरत मुनि जैसे महापंड और ऋषि हुए हैं उनने एक आ, हमारे यहाँ हमारे समाज को देखने के लिए हमारे एस्थेटिक्स को देखने के लिए सौंदर्य शास्त्र को देखने के लिए जो एक महान ग्रंथ इतने प्राचीन काल में दिया है हम अपनी चीजों को उनसे देखें और लोग को इतना व्यापक और इतना जन माना है कि, होता है कि पश्चिम में आश्चर्य कुछ जैसे ममर्स का यानी उन लोगों का जो कम पढ़े लिखे कम समझदार एस्थेटिक्स रूप से कम विकसित लोग हैं, उनका आ, आ, आ, उनकी कृतियों का क्षेत्र माना है तो ये एक बड़ी भ्रांतिपूर्ण बात है और हमारे यहाँ हमको इस सारे मामले में अपनी एक नेटिव अपनी एक दृष्टि अपनी अपनी निजी दृष्टि और निजी सौंदर्य बोध का विकास करना चाहिए और अपनी शब्दावली जो हमारे अनुभव में फिट होती हो उस शब्दावली से उन चीजों को देखना चाहिए और उस शब्दावली का विकास करना चाहिए दुर्भाग्य यह हुआ है कि इधर संस्कृत भाषा का ज्ञान और अध्ययन सीमित होता जा रहा है और हम ज्ञान के लिए अंग्रेजी भाषा को तो माध्यम बनाते जा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या है कि अंग्रेजी के जो शब्द है जो एक खास प्रक्रिया में विकसित हुई भाषा है हम उनको उनके उन शब्दों के जरिए से अपनी संस्कृति को आंकने की कोशिश करते हैं और वो अत्यंत भ्रामक ही नहीं है उसके अपने खतरे हैं और उन खतरों में पश्चिम के अपने उद्देश्य भी निहित हैं। है। मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात आज महसूस करता हूँ वो है इन सब चीजों के संकलन की डॉक्यूमेंटेशन की यहाँ मुझको ये कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि हमारे देश के जो विश्वविद्यालय हैं उनने अपना यह दायित्व तो नहीं निर्वाह किया ये एक तरह के डेड इंस्टीट्यूशन बन गए हैं जो परीक्षाएं लेने की दुकानें भर बन के रह गए हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिनका कहीं वो चक्षु चकुपला हुआ था जैसे राजस्थान में विजय दान देता और कोमल विश्वविद्यालय हैं वो भी कर सकते थे लेकिन ऐसी क्या बात है कि उनने इस काम को महत्व तो नहीं दिया या इस काम को गैर जरूरी समझा तो बात वही आके केंद्रित होती है जो मुकुंद भाई ने कही कि कहीं कहीं हम अक्षर ज्ञान को ज्ञान मानते हैं और ये जो सारा ज्ञान का भंडार है, उस के बाहर रह जाता है तो आज जरूरत इस बात की है कि दीक्षित जी जैसे लोग जो अपने क्षेत्र से बहुत आत्मीय ढंग से जुड़े हुए हैं काम कर रहे हैं उन लोगों को हम साधन उपलब्ध कराएं मैं अलवर के इन चैप्टर से निवेदन करूंगा कि दीक्षित जी को विशेष कर और यदि इस तरह के और भी कोई लोग तो उनको वो साधन मुहैया कराएं और वो जो सामग्री संकलित करके लाए उसका संपादन करें उसको प्रकाशित करें और हमारे ज्ञान के भंडार को और ज्यादा संपन्न करें ऐसे बहुत सारी बहुत सारे क्षेत्र है जिसके बारे में जो ये पढ़ा लिखा वर्ग है ये कुछ भी नहीं जानता उसको ये नहीं है कि उसके अपने क्षेत्र तो जाने दीजिए देश और क्षेत्र तो बहुत दूर की बात है उसको ये नहीं मालूम है कि अपने जिले में किस किस तरह के कला स्वरूप विद्यमान है तो ये तो नौकरी पैदा करने नौकरी प्राप्त करने के लिए न, और कामकाज को सरकारी कामकाज को चलाने के लिए जो एक शिक्षा व्यवस्था बनी उसमें एक टूल्स की तरह के लोग हैं, जिसको हम पढ़ा लिखा आदमी कहते हैं ये इस काम को नहीं करेंगे इस काम को करने में हमें नूर खान या जोगी जी या दीक्षित जी या स्वचेता जिनका वो नेत्र खुल गया है जिनकी वो दृष्टि विकसित हो गई है उन लोगों को साथ में लेकर के इस काम को करना चाहिए और उसके लिए मैं आपको यहाँ पे दो तीन सुझाव देना चाहूँगा जो मेरे अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और संबंधित हैं तो पहला काम तो ये करना चाहिए कि जितनी भी लोक कथाएं लोकगीत आ, किस किस समय कौन कौन से गीत गाए जाते हैं किन तीज त्योहारों में या किस मंगल कार्य में या संस्कारों में जन्म से लेकर के मृत्यु तक के आ, जो संस्कार होते हैं उनमें जो गीत हैं गाए जाते हैं फिर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न जातियों में जो गीत गाए जाते हैं उन सबका संकलन किया जाना चाहिए और इनमें से बहुत सारे गीत जो जिनका संबंध शहरों से होता जा रहा है वो छोड़ते जा रहे हैं उनमें एक हीन भावना अंग्रेजी शिक्षा ने भर दी है कि जो तुम्हारा है वो सब गंवारू है इसलिए वो कोशिश ये करता है कि वो अपने बच्चों को वो लिटिल स्टार के वो राइम्स सिखाए या जो नर्सरी राइम्स हैं उसमें वो उनको ट्रेन करे तो लोग कथाएँ लोक कथाएं देवी देवताओं से संबंधित हजारों देवी देवता हैं जो लोक देवी देवता हैं कौन सा देवी कौन सी देवी कौन सा देवता किस वक्त पर किस उद्देश्य के लिए पूजा जाता है उसका क्या महत्व तो है उसके साथ में कौन सी कथा जुड़ी हुई है कौन सा गीत जुड़ा हुआ है ये सारी चीजें अभी जैसा ये कुमारी दीक्षित ने कहा की तीन मुहावरों का विकास इस गाथा की वजह से हुआ तो ऐसी गाथाओं ने हमारे यहाँ कितने इडियम्स दिए हुए हैं उन ने हमारी भाषा का निर्माण किया है हम जो ये जिसको हिंदी कहते हैं दरअसल ये बहुत लोचदार जीवंत भाषा नहीं है यह एक कामकाज की एक चलतु भाषा है हमारी भाषा जीवंत तभी होगी जब उसमें ये सारे तत्व आएंगे और तब जाकर के शायद कोई हमारे यहाँ महाकवि पैदा होगा क्योंकि उसके बिना कोई भाषा किसी महाकवि को जन्म दे सकती है ऐसा मुझको लगता नहीं है मैं बात कर रहा था डॉक्यूमेंटेशन की तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाइए जैसे यहाँ जोगी और आपने अभी मे मीराशी ये दो तो लोगों को लिया अच्छा होता कि ये दोनों दोनों पर अलग अलग कार्यक्रम होते और अलग अलग समय पर होते ये हो सकता है कि आपके बजट की या आपकी अपनी दूसरे दस्तावेजों की सीमा हो सकती है, जिसकी वजह से आपने दोनों को साथ रखा थोड़ा सा उनमें सामने भी दिखाई पड़ता है लेकिन फिर भी उनकी जो रिचनेस है उसके ख्याल से ये दोनों कार्यक्रम यदि अलग अलग किए जाते और उन दोनों को समुचित समय दिया जाता तो ज्यादा उपयोगी होता जो पर्चे पढ़े गए वो काफी मेहनत करके लिखे गए थे मुझको अत्यंत तो दुख है कि अनेक वक्ताओं को जिनको मैं खुद भी सुनकर के और अपने ज्ञान का वर्धन करना चाहता था उससे मैं खुद भी वंचित रह गया और मैंने आप सब लोगों के साथ भी न्याय नहीं किया लेकिन समय की अपनी सीमा थी और ऐसे आयोजनों में हमारी कोशिश यह होना चाहिए कि कम से कम वक्ता हो और ज्यादा से ज़्यादा बातचीत हो क्योंकि बातचीत से जो बातें निकलती हैं वो कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण तो होती हैं बजाय कि लिखी हुई बातों को पर्चों में समाविष्ट करके और एक आधार लेख जरूर होना चाहिए जो सारे बैकग्राउंड को स्पष्ट कर सके जिसके आधार पे आगे बातचीत बढ़ाई जा सके तो मैं आ, सुश्री शैलजा से निवेदन करूंगा कि ये जितनी सामग्री आई है ये सारे जो पेपर्स जो हम लोगों को सैकल स्टाइल होकर के नहीं नहीं मिल पाए हैं या विद्वानों ने बाद में उनको तैयार किया है समय पे नहीं भेज पाए हैं उन सबको लेकर के और इस सारी चीज को प्रकाशित करना चाहिए दूसरा ये है कि आ, जो निराशियों की जो प्रमुख गाथाएं वो कितनी हैं, कौन कौन सी गाथाएं की कौन कौन सी गाथाएं, ये किसी ने भी यहाँ कहा गाथा, गाते, ये गाथा गाते हैं। बड़ी प्रसन्नता होती गाथाए प्रचलित है इनकी संख्या इतनी है और उन सबका डॉक्यूमेंटेशन करके उन सबको प्रकाशित किया जा सकता टेप लाइब्रेरी और वीडियो कैसेट लाइब्रेरी आजकल ये सारे साधन हमें उपलब्ध है और मानव संसाधन मंत्रालय संस्कृति की तरफ थोड़ा सा सजग और जागृत हुआ है मैं समझता हूँ कि हम उनको भी अप्रोच करें और इस सारी सामग्री को आ, के संकलन और संरक्षण टेप लाइब्रेरी बनाने में वीडियो लाइब्रेरी बनाने में और प्रकाशन में हम ज्यादा उस दिशा में ज्यादा काम करें एक बात जो गोयल जी ने कही थी कि ये बहुत सीमित हो गया यदि हम मेवात पे बात करते हैं तो हमें चाहिए कि हम मेवात के व्यापक क्षेत्र में से लोगों को आमंत्रित करें यह बात अपनी जगह बहुत ठीक है क्योंकि आ, उससे हमें तो पता लगता है कि मेवात की संस्कृति के आ, कितने किस्म के विविध रंग हैं तो ये आ, मैं समझता हूं कि कहीं कोई चूक हुई है लेकिन इसमें किसी का कोई इंटेंशन है या डेलीबरेट कुछ इसमें कोई बात है साजिश है या उद्देश्य है ऐसा नहीं मानना चाहिए और मैं बहुत आप सब लोगों का आभारी हूं कि आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ इस सारे डेलीबरेशन को सारी बातों को दिलचस्पी के साथ सुना उसमें पार्टिसिपेट किया और मुझे आप सब लोगों के बीच आकर के अपना ज्ञानवर्धन करने का जो मौका आप लोगों ने दिया उसके लिए मैं यहाँ के अलवर चैप्टर इंटेक्ट का विशेष रूप से सुश्री शैल मायाराम का तहदिल से आभार मानता हूँ है। हमारा आज का यह चर्चा सत्र बड़ी उपलब्धियों से भरा रहा है और हमारे बीच सौभाग्य से अनेक विद्वान उपस्थित हुए उन उनके द्वारा हमारी जानकारी काफी बढ़ी है यह शुरुआत है यह शुरुआत इंटक ने अलवर में पहली बार की यानी मिरासियों केवल मिरासियों और केवल जोगियों पर केंद्रित करके इस प्रकार का कार्यक्रम रखना यह पहली बार हुआ है और मुझे इस रूप में ज्यादा प्रसन्नता है कि यह यद्यपि हमारे प्रांत में अकादमी है संगीत नाटक अकादमी संस्कृति विभाग और दूसरी इस प्रकार की संस्थाएं उन्होंने इनिशिएटिव न लेकर यहाँ अलवर की इंटेक की जो यूनिट है इकाई है उसने इस कार्य को अपने हाथों में लिया और निश्चय जैसा आप भी महसूस करते हैं मैं भी महसूस करता हूँ कि यह पूरी सफलता के साथ हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके हैं कितु यह एक यात्रा है और इस यात्रा को हम आगे अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करेंगे मैं निश्चय ही इसके आयोजकों के प्रति अलवर की संस्कृति और साहित्य से प्रेम करने वाले एक साहित्य प्रेमी और संस्कृति प्रेमी के नाते इन आयोजकों को अब हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और कतिपय आज के कार्यक्रम के संबंध में सूचनाएं इस कार्यक्रम के बाद हम अनौपचारिक रूप से अपने लोक कलाकारों से मिलेंगे यहां ही कुछ समय के लिए परस्पर बातचीत करेंगे कुछ उनसे जो जानकारी आप लोग चाहते हैं वो उनसे सीधे साक्षात्कार कर बात कर सकेंगे हमारे अपने क्षेत्र के लोक संगीत और गायन से संबंधित अच्छी जानकारी रखने वाले एक हमारे नौजवान साथी अशोक राही इनसे विशेष संदर्भ में बातचीत भी करेंगे इसके बाद हम संध्या को सर्किट हाउस में मिलेंगे जहां पे आज का प्रस्तुत होगा आप ऐसा है कि एक घंटे तक हम अनौपचारिक बात नहीं करेंगे किंतु यहाँ करीब आधा घंटे अनौपचारिक बातचीत जरूर करेंगे मतलब हम लोग आपस में अभी तक मंच बना है और मंच के सामने श्रोता है या एक कुछ कुर्सियाँ यहाँ हैं कुछ कुर्सियाँ वहाँ हैं या एक जो दूरी है उस दूरी को हम चाहेंगे कि बस तो तो जी। इतना तो तो ए... बाजे का बाजे का बाजे का बाजे का बाजे का हां बाजे का हां बाजे नहीं है ये। जिसको कुछ डोडा ये, इसका, इसका ये क्या बात बोले उसका जोड़ा कहाँ उसके कहाँ तो तो है का चढ़ाई है अब यहाँ से आगे कहाँ चढ़ेगी जब यहाँ मान लो सर तो क्या चलेगी यहाँ से आगे कहाँ चलेगी का आ मैं ये सरंगी की यही आएगी। आएगी देखो, तो तो माफ करना मतलब इसका इसका सुपर था जब गया आपने बात तो करते तो। हो तो पूछ रो डॉटर तुम बता रहा दुकान कहाँ पूछ रहा हूँ पूछ रहो रहे हैं तुम्हारे घर दुकान है लेकिन हमसे मतलब इस तरीके से तो हमारे ऊपर नज़र दबाव मत माफ करना ये तो सरंगी है अगर मैं इस तार में वहीं तो तो भी गाऊंगा जहां जो वो तो गाएगा। क्या बात कहां तो तो नहीं बाबा ऐसा। आप आदमी। आपने बहुत उम्र पाई है लेकिन जिसके मूड में शुरू होकर वो आज कैसे अरे भारत में सबसे बड़ी बात यही हुई कमी पाई है अब ना रहा है आप अपने मुँह में आओ और बोलो